शे शे स्थूलस्वूक्षवत्सम भूतजय सूत्रचल स्थूल चरूप सूक्ष्म पांच में से स्वरूप के पश्चात तृतीय सूक्ष्म अतः किमेशा सूक्ष्म प्रश्न हुआ उसका उत्तर है तन्मात्र भूत कारण भूत का कारण जो तन्मात्र है वो तो सूक्ष्म रूप है वेदांत में कहते उत्पत्ति के समय में अपंजीकृत भूत है आगे पंचीकरण होता है इसी प्रकार ये सूक्ष्म भूत है तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा है उनमें से भूत की उत्पत्ति होती है तस् एक अवय परमाणु परमाणु होता है अवयव सामशेषात्मा युक्त सिद्धावय भेदागत समुदाय समुदाय होता है द्रव्य पहले कहा गया था सामान्य सामान्य सामूपे भी विशेष रूप भी अयुक्त सिद्धावय भेदागत जो अवयव में अंतराल व्यवधान नहीं हो निरंतर अवयव रहे तो ये समुदाय होता है द्रव्य टीका में उत्तर मन मात्र तसे एक अवय परमाणु दिया है परिमाण भेद परमाणु परिमाण बनाया परिणाम ये परिणाम था उसको परिमाण भेद बनाया परिणाम भेद परिमाण परिमाण भेद भी पाठ भेद है परिमाण विशेष है परिणाम कहेंगे तो उसका एक परिमाण परिमाण परिणाम होगा परिमाण इस विशेष कर्ण से एक परिमाण तो ऐसे पाठ भेद रहता है इसमें तो परिणाम भेद एक परिणाम विशेष है परमाणु तन का अवयव का कर दिया परिमाण परिणाम परिणाम कहेंगे तो तन्मात्रा से ही बनेगा परमाणु भूत से एक चरम अवय परमाणु भूत का अंतिम अवय परमाणु ये ठीक है तो पर परिमाण विशेष है तो तन्मात्रा का अवय नहीं भूत का अवयव है परमाणु सामान्य विशेषात्मक सा है पहले कहा गया था सामान्य मूर्ति और विशेष शब्दा तद है शब्दादि शब्द स्पर्श आदि है तदात्मा तद रूप है सामान्य विशेषात्मक सा है अयुक्त सिद्ध का अर्थ क्या गया तार्किक मत अयुक्त सिद्ध अलग तो है ये युत का अर्थ पृथक सिद्ध होता सिद्ध पृथक नहीं मिले हुए निरंतरा निरंतरा ये अवयवा सामान्य विशेषाहसे वन में वृक्ष सब अवयवते है वन का किंतु बीच में व्यवधान है इसलिए वन को द्रव्य नहीं कहा जाता है सेना को भी किंतु घट शरीरम ये द्रव्य है क्योंकि अवयव निरंतर है बीच में व्यवधान निरंतरा ये सामान्य विशेषा अवयवा सामूर्तिपे अवश्दादी उसमें है शब्दादि रूपे शब्द रूप रे तेदेशुगत उन अलग अलग सब सामान्य विशेष रूप उसमें समुदाय है द्रव्य समुदाय द्रव्यसमुदाय परमाणु सूक्ष्म एवं सर्व तन मात्राणी सूक्ष्म रूपम परमाणु हो गया सूक्ष्म रूप इसी प्रकार सब तन्मात्र जितने सूक्ष्म रूप है उपसंहृत ए ताष्य में एवं सर्व तन मात्राणी सब तन सूक्ष्म रूप है एक ये तृतीय हो गया सूक्ष्म है स्थूल स्वरूप सूक्ष्म ये तीन हो गया उसके बाद है अन्वय आगे अर्थवत्व भूताूप्रियास्थितशीला गुण कार्यस्वभाष्य अथ भूताूप अन्वयूप ख्यातिथितशीला गुण ख्याति ज्ञान सत्वुण का कार्य है क्रिया है रजगुण का अस्तित्व है तम गुण का ये गुण है कार्य स्वभाव अनुपात नन्वय शब्द न है, अन्य शब्द से कहा कार्य स्वभाव से कार्य के अनुसार ही जाने जाते हैं ये सब गुण है उनको अन्वय कहा कार्य स्वभाव अनुपात कार्य अलग अलग है भूतों का कार्य प्रकाश ख्याति रूप है स्वभा ख्याति स्वभाव तिथि स्वभाव क्रियास्वभाव ही उसके अनुगुण स्वभाव संपन्न है ये अन्य टीका में गुण कार्यस्वभाव अनुपात न कार्यस्वभाव अनुपत अनुगंतम शीलम साम, कार्य कार्यस्वभाव सा, सा। कार्य को अनुपतिम का अर्थ अनुगंतु, अनुगम कार्य के अनुसार ही गुण भी प्रकार होते हैं जैसा गुणों से कार्य कार्य से गुणों का भी निश्चय हो जाता है ते तथ होता कार्य स्वभाव अनुपाति न अथव अन्वय शब्द न होता है इसलिए उनको अन्वय शब्द से कहा संबंध अन्वय कार्य जैसे होता है तो इसे गुणों का संबंध है अथ ऐसा पंचम रूपम अर्थवत्व अर्थवत्व विवृण थी पंचम रूप अर्थवत्वम ये तो प्रकार गुण ही अन्वय शब्द से कह अर्थवत्तम, अर्थवत्त अर्थवते भोग गेह अर्थव पंचम रूपम अर्थवत्तम, पंचमूपत्म अर्थ है प्रयोजन अर्थवत् प्रयोजन बाला अस्मर्थवत्म प्रयोजन गुण में भोगापवर्गता गुणेश् अन्वय गुणा तन्म अर्थवत्, प्रकृति का प्रधान है उसकी प्रवृत्ति होती पुरुष को भोग और अपवर्ग देने के लिए पुरुषार्थ प्रकृति की प्रवृत्ति भोग और अपवर्ग अपवर्ग है मुख्य तो अर्थव तो अर्थ हो गया दो भोग और अपवर्ग भोगार्थम और अपवर्गार्थम भोग अपवर्गार्थता ये भोग और अपवर्ग है गुणेश्व अन्वयनी गुणा गुणेश अन्वयिनी गुण में संबंधी है ये अर्थवत्व तीन गुण में संबंधी हो गया अर्थता भोगता अर्थवर्गार्थता ये गुणेश्व अन्वयनी गुण है त्र भूतभौतिकेश त में तन्मात्र से आरब्ध आकाश आदि भूत में भूत के कार्य में भौतिक में गुण है गुण सब में सर्वत्र है इति सर्वम अर्थवत्त गुण सर्वत्र है अगुण में भोग अपर्गाता है इसलिए भोगार्थत्म अपवर्गात्व सर्वत्र है जहा जहां गुण है सब गुण में भोगापवर्गाता है अगुण सर्वत्र है तन्मात्र के पदार्थ में इसी प्रकार सर्वम अर्थवत् हो गया सन्तु गुण अर्थवंत तत्म तो कुत्त अर्थवत्व गुण तो अर्थ वाले होगी भोग हो किंतु गुणों का जो कार्य है उसमें किस अर्थवत्व आएगा इसलिए कहा गुणाः तन्मात्र भूत भौतिक भुत भुत के सु तनमें भूत भुत सर्वत्र गुण है इसलिए वो भी सब अर्थवते है भौतिका है गो घटादय प्रतिवादी भूत है उसका कार्य घटपटादि गो आदिशारी रहे तदेव संयम विषय मुक्त ये पांच होगे गए संयम का विषय इनमें संयम करने पर भूतों का जय भूतों को जीत लेता है योगी तद एवं विषय मुक्त सयम फलम तत्फलम चाह संयम तत्फलच संयम असम्य का फल कहते तेसु तेसु में भूतेसु रूपस्य पंचु संयार्सदर्शन प्रादुर्भवति पञ्च पंच, पंच इधतेषुँ पञ्चसु पांच भूते भूतेमे अन्य स्थूलस्वूक्ष्म स्वयं करने से तस्त रूप का स्वरूप दर्शन ज्ञान होता है तो फिर जय जीत लेता है सब को प्रकट हो जाता है जय का प्रादुर्भाव तत् पंच भूत स्वरूपाणी जीवा पांच भूत के स्वरूप को जीतने पर भूत जयी भवती भूतों को जय कर लेता है जय वशि जय योगी जय हो जाता है तयात तो जय है पाठ न जय वत्सानुसारिणव गाव अशकान विधाय भूत प्रकृति प्रकृत जैसे गो वत्सानुसारिणी बछड़ा के पीछे गो चलती है छोटे बछड़ा है कोई बछड़ा को लेकर चले तो गो उसके पीछे पीछे चलती है कहीं गो को लेना पड़ता है तो बछड़ा को लेकर चलो गो उसके पीछे पीछे चलेगी वत्सानुसारिणी जैसे गो होते होती है इस प्रकार अशंकल्प अनुविधाई न जैसे योगी संकल्प करता है ऐसे भूत प्रकृति ऐसे ही हो जाती है भूत और भूतों की प्रकृति तन्मात्र भूत प्रकृति भूत और भूतों की प्रकृति तन्मात्र ऐसे हो जाते हैं जैसे संकल्प करेगा योगी भूत जय करने के बाद भूत प्रकृति भूत स्वभाव भूत के स्वभाव अथवा भूत की प्रकृति भूत की प्रकृति तन्मात्र इतना उनको लेना संकल्प अनुधान भूताना सिद्ध्य थी इत यदि संकल्प का अनुकरण करेंगे भूत जय से संकल्प करेगा भूतम ऐसे हो जाएगा तो फिर योगी को क्या मिलेगा योगी की क्या सिद्धि होगी प्रादुर्भावः प्रादुर्भाव काय सम्पत्तर्मानिघात भूतजयाथ भूत जयसे अणिम आदि प्रादुर्भाव अणिम लक्ष्म आदि ऐश्वर्य प्रकट हो जाएंगी काय सम्पत और काय से संपत्पत संपत, काय सम्पत्ति होगा शरीर में जैसे चाहेगा वो डूब जाएगा आगे उस कहेंगे रूप लावण्य आदि काय संपत आगे सूत्र में कहेंगे काय सम्पत तदर्मा तो नभिगात किसी धर्म से अभिज्ञाता नहीं होगा इच्छा के अनुसार जहाँ चाहेगा वहाँ जाएगा अदृश्य हो जाएगा शरीर मिट्टी में डूब जाएगा आकाश में उड़ जाएगा सोये से हो जाएगा तत्र अमा टीका में स्थूल सैम जया चतस सिद्धयो बगनती स्थूल में संयम करके जय करने से चार सिद्धि होती है अनिमा लखिमा महिमा प्राप्ति चार अनिमा भाष्य में अणिमा भगवती अणु में दिया महा पर भगवती बड़ा होने पर भी अणु हो जाएगा छोटा हो जाएगा ये अणिमा हो गया छोटे होने पर छिद्र में निकल जाएगा छोटा रूप बन जाएगा मक्खी जैसे दरवाजा बंद है कहीं थोड़ा छिद्र उसे निकल जाएगा अणिमा भगवती अणु लघिमा लघु रू भगवती हल्का हो जाएगा महान अपनी लघु भूत इसी का तुल आकाशरती बड़ा है लघु हल्का हो करके इसी का तुल जैसे हल्का है पवन उड़ता है ऐसा आकाश में उड़ जाएगा आगे महिमा महान भवती बड़ा हो जाएगा अल्प भी गगन नाग नग, नग नगर परिमाण भवती है छोटा सर कभी चाहेगा तो नाग हाथी जैसे हो जाएगा कभी नगर पर्वत जैसे हो जाए, कभी नगर और बड़ा हो जाएगा प्राप्ति सर्वे भावा सब पदार्थ उसके भाव दूर नहीं ये प्राप्ति कैसे तद्यथा भूमिष्ठ एव अंगुलग्रे न स्पृशति भूमि में कड़ा है हाथ बढ़ा दिया चंद्रवंश को स्पर्श करेगा हिमालय में है ब्रह्म कमल यहाँ कड़े करके वहाँ तोड़ के ले लेगा से जीव चढ़ा देगा अंगुल अग्रेण अभी स्पृशति चंद्रमसम ये चारे टीका में स्वरूपये सिद्धि मा हो। ये तो हो गया स्थूल समय से ये चार सिद्धि है स्वरूपयम कं से सिद्धि है प्राकामम इच्छा नभिजात इच्छा जैसे करेगा ऐसे हो जाएगा इच्छा का अभिजात नहीं होगा विरुद्ध कोई नहीं इच्छा के अनुसार क्या करेगा भूमो उन्मजती निम्जती भूमि में ऊपर तैरेगा नीचे डूब जाएगा जैस जिस जल में टीका में नाश्य रूपम भूत स्वरूप मूर्त्यादि भी अभियन्या नहीं होगा इसका स्वरूप मूर्ति आदि कठिन पदार्थ से अभिघात नहीं होगा भूम उन्मजत निम्जती यथाउके जल में जैसे डूब जाता है ऐसे ही कभी अंदर डूब है, कभी गया कभी ऊपर आ गया सूक्ष्म विषय भूत स्थूल आगे स्वरूप हो गया अभी सूक्ष्म तृतीय सूक्ष्म विषय समय कण से, से जयात सिद्धि माह वसित्व वसीित्व भूत भूतभौति वसी भवती भूतभौति पदार्थ में सौ अपने पदार्थ सौ अपने वस में अवश्य अनेसा अनेक नई वसी स्वयं योगी वसी होती बसवाला टीका में भूता गो घटा देनी ये कहा गया था तेजु कहा था वस अस्थि बसी इसका अध्यन में वो स्वयं स्वतंत्र है कि इसके अधिन नहीं पेशान तो अवश्य उनके अधिन नहीं वो सब अधिन भूत है तत्कारण तन्मात्र पृथ्वी आदि परमाणु वशीकाराद कारण भूतों के कारण तन्मात्र पृथ्वी आदि परमाणु उसको वशीकार करने से युगी तो परमाणु तन्मात्र के कार्य का भी बस, कार्य को ही अपने अधीन कर देता है कार्य का शिकार हो जाता है तेन यानी यथा अवस्थापयति तानि तथा अवतिषंते भूतभूत को जैसे स्थिर कर देता है वैसे रहते हैं अभी अन्य विषय संयम जयात सिम अन्य विषय समय कंश सिर्षित्रृत्व ईशितृत्व तेज प्रभाव्यू व्यूहा प्रभाव अप्यूहभ भूतों के उत्पत्ति नाश अवय समुदाय इसके ऊपर ईश्वर होता है जैसे चाहता है तेजा का तो भूतभौतिका टीका मे दिया विजित मूल प्रकृति सन विजिता मूल प्रकृति य सब तन्मात्र आदि को जीत ले मूल प्रकृति को जीत लेने से यह प्रभाव का उत्पाद यूह यथा अवस्थापन जैसे अवय का संस्थापन जैसे चाहेगा तैसा मिस्ट है ऐसे समर्थ होता है ऐसे बना देता है ये हो गया अन्य संयम से आगे एक रहा अथव संयम सिद्धिमाह अर्थवत्व संय से सिद्धि है यमावसायित्व भाष्य में ही। यत्र यमावसायित्व उसका अर्थ सत्य संकल्पता यथा संकल्पस तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थानम जैसे संकल्प करेगा भूतों की प्रकृति का अवस्थान ऐसे हो जाएगा टीका में विजित गुणार्थवत्व गुण में जो अर्थवत्व को जैसे जीत लिया ऐसे योगी यद यद संकल्पेति संकल्पित यद जिसके लिए संकल्प करेगा तस्मे तो तस प्रयोजनाय कल्पते वस्तु उसके प्रयोजन के लिए हो जाती है विषमप्य अपने अमृत कार्य संकल्प भोजन जीवती थी, थी। विश्व भी अमृत कार्य संकल्प कर देगा किसको खिला करेगी जीत जिला देगा विष्व पिला दिया मर रहा है विषव पिला संकल्प करके अमृत कार्य संकल्प करेगा तो विष्व भी अमृत फल दे देता है यथा सक्ति विपर्यासम करोती एवं पदार्थ विपर्यासम अभी कस्मा करोती विष में मारकत्व शक्ति है उसका विपर्यास कर दिया अमृत बना दिया अमृत अमृत कार्य करा दिया जैसे शक्ति का वैपरीत तो विपर्यास कर देता है योगी इस प्रकार पदार्थ का भी प्रयास क्यों नहीं करेगा ऐसा करेगा तो क्या होगा तथा चंद्रमा सम आदित्यम कुरिया चंद्रमा को आदित्य बना दे रात को चंद्रमा है और देखा उसको सूर्य बना दिया दोपहर हो जाएगा कुहुम च श्रीनी वालीम को श्रीनि बना दे कुहु है उदय उदय काल में अमावस्या के योग होने से उदय होते चंद्र अमावस्या हो गया तो अमावस्या कर देगा और शनि वाली चतुर्दशी युगा दृष्टा चंद्रा सती चतुर्दशी युग से चंद्र देखकर के उसको देखा फिर जब चाहेगा अमावस्या बना दिया चतुर्दशी है अमावस्या कर दिया चंद्र उदय हुआ उसको अमावस्या कर दिया न शक्तोपी भाष्य में दिया शक्तोपी पदार्थ विपर्या न करोती कुहु का अर्थ क्या अमावस्या है जो उदय में अमा के योग से नष्ट चंद्रकला कला अमावस्या उसको बना देगा चतुर्दशी युक्त चंद्र नष्ट होकर के चंद्र दर्शन होकर के अमावस्या बना दिया तो ऐसे विपर्या तो जब चाहे कर दे कहते ऐसा नहीं करेगा समर्थवन पर भी पदार्थ का विपर्यास वैपरीत नहीं करता है क्यों नहीं करेगा अन्य से अत्र काम व्यवसायी से तथा भूते संकल्प आ ये कामावसायी योगी स्वयं तो एक नहीं बहुत अन्य भी कोई है वो अन्य कोई कामावसायी योग्य है पूर्व है तथा भूते से संकल्पिका जैसे ऐसा रहेगा ये अलग कर देगा तो उसका भी संकल्प नष्ट हो जाएगा इसलिए अलग अलग सब सिद्ध यदि अलग अलग संकल्प करेंगे तो फिर किसकी सिद्धि रहेगी कामावसायी बहुत सिद्ध पांच सिद्ध है शिद्ध, पांच शिद्ध, कोई चंद्रमा को सूर्य बनाना चाहता है कोई सूर्य को हिमालय बनाना चाहता है कोई हिमालय को, को नरक बना देना चाहता है कोई नरक को, को सूर्य बना देना चाहता है ये सब ऐसे चाहेंगे तो क्या होगा इसलिए ऐसे पदार्थ भी प्रयास नहीं करेगा ठीक न चाह शक्तो भीत न खो लेते य कामावसायी न तगवत परमेश्वर से आज्ञा उत्क्रमित उत्साह परमेश्वर की आज्ञा का उत्क्रमण नहीं करेंगे इसलिए वहां परमेश्वर की आज्ञा है जैसी वस्तु जैसे स्वभाव है कुछ सामर्थ्य आ जाएगा शक्त पदार्था जाति देस कालावस्था भेदे न अनियत स्वभाव है युजते ता तदच्छा अनुविधानम पदार्थ में जो शक्ति है किसी दे जाति देश कालवस्था वेदना अन्यतः है स्वभाव निश्चित नहीं है इसलिए उसको परिवर्तन कर देंगे वस्तु का विपर्यास नहीं होगा ताशु तदिच्छा अनुविधान संभव है और जो पदार्थ है दो तो पदार्थों को विपर्यास कर दे एक पदार्थ को दूसरा बना दे ऐसा नहीं करते अष्टैश्वर एक अष्ट ऐश्वर्या काय सम्पद वक्ष आगे सूत्र में काय सम्पद कहेंगे तत्माघात धर्म से अभिघात नहीं होगा पृथ्वी मूर्त्या न निरुनि योगिना शरीर आदि क्रिया मूर्ति वाली पृथ्वी है योगी न शरीर क्रिया न निरुनि अर्थात तो शरीर क्रिया जो चाहेगा तो अंदर घुस गया उसको रोक नहीं सकते शिलाम अपनी अनुप्रविशति थी पत्थर के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा न आपस निग्धा क्ले दी जलक स्निग्ध होकर के उसको गीला नहीं कर सकते वर्षा मैं खड़ा है तो शरीर ऐसे सूखा है पानी में डूब गया फिर उठा दी इसे गीला नहीं होगा नागिन अग्नि उष्ण दहती उष्ण होने पर अग्नि दहते नहीं ना वायु प्रणामी बहती वायु उसको बहा नहीं सकता है अनावरणात्मक के पे आकाशे भवती आवृत तो का यह आकाश तो अनावरणात्मक है वो आकाश में ऐसे खड़ा होगा कहीं चल जाता है दिखेगा नहीं उसका शरीर जैसे आवृत हो गया आकाश आकाशे आच्छादित हो गया उसका शरीर आवृत काय सिद्धा अदृश्य होती इसे सामान्य सिद्ध भी उसको नहीं देख सकते हैं ठीक है टीका में तघात अणीमादी प्रादुर्भावन तधर्माघात सिद्ध पुनरुपाद काय सिद्धिवत एक सूत्रोपब विषय संयम फलवत्व ज्ञापन आय अनीमादि प्रादुर्भाव कह जन से किसी भी पदार्थ से अभिज्ञाता नहीं होगा सिद्ध होता है अनिमा लक्ष्मा प्राकाम आदि जैसे चाहेगा ऐसे बन जाएगा फिर दोबारा कहते धर्म से अभिज्ञाता नहीं होगा कहने से जैसे काय सिद्धि काय संपदा आगे कहेंगे ये तो सूत्रोपब्ध सकल विषय संयमा इसी सूत्र संबंधी जितने विषय असैम करने से सब फ़लो, सब फ़लो, फ़लो प्राप्त होता है से ऐसे बताने के है सुगम अन्य सरले काय संपद कहते रूप लावण्य बल वज्र त्वादीन त्वानी काय संपद रूप काये संपद। ये संपदे दर्शनीय कांतिमान कातिशय बल वज्रसहनन से दर्शनीय का शरीर के अतिशय बल हो जाता है अरे वज्रसहन से वज्रजेश हो जाता है सहनन का वज्रशिव सहननमूढ़ो अवय हो जाता है सर्ज शरीर वज्रजेश निबीडो यहाँ भावस्तत्व ये वज्र के समान शरीर सहन न हो जाएगा रूप लावण्य बल प्राप्त कर लेता है सिद्धांतर मीका ठीक में मैं जित भूत से योगी न इंद्रिय जय उपाय जो योगी भूत को जीतने के बाद इंद्रिय की जय के लिए उपाय कहते हैं ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वययाथवत्व संयम आद इंद्रिय जय ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व इनमें संयम कर्ण से इंद्रियों का जय इंद्रियों को जीत लेगा ठीक है मैं ग्रहण चरूप अस्मित अन्या द्वंद्व सयम तस्माज ये ग्रहण पहला है ग्रहण कात ग्रहण ग्रहणम गृहीर्ग्रहण त्र ग्राह्याधन निरूपण ग्राहेम दर्शय गृहीते ग्रहण ज्ञान ग्रहण करना तो ग्राह्य के अनुसार ग्रहण होता है ग्राह्य समझेंगे तो ग्रहण घट ज्ञान घट को जानेंगे तो घट ज्ञान समझ में आएगा इसे ग्राह्य विषय दिखाते पहले भाषा में सामान्य विशेषात्मा शब्दादि ग्राह्य शब्द आदि है सामान्य विशेषात्मक सामान्यता आकाश आदि शब्द धर्म विशेष में अलो अलग शब्द है गि शब्द ये ग्राह्य हुआ तेस इंद्रिया वृत्तिर ग्रहण विषय में इंद्रिय की जो वृत्ति है इंद्रिय रहना उसे विषय का ग्रहण ज्ञान होता है न सामान्य मात्र ग्रहण कारण कथम अनालोचित स विषय विशेष इंद्रियण मनुषानुव्यवस्थीयत जो ज्ञान होता है सामान्य मात्र ग्रहण नहीं विशेष का भी ग्रहण होता है अनालोचित विषय विशेष विशेष विषय का आलोचना ज्ञान के बिना इंद्रिय से यदि विषय का विशेष का ज्ञान नहीं हुआ तो मनुष्य अनुव्यवसाय कैसे होगा अनुव्यवसाय होता है पश्यामी अमुकम पश्यामी घटम पश्यामी सुगंधम गृहना भी अनुव्यवसाय होता है तो विषय का ग्रहण अवश्य होता है टीका में ग्राहे मुक्त ग्रहण महा ग्राह्य हो गया सामान्य विशेषात्मक सा शब्द आदि विषय और ग्रहण कहते तेसु इंद्रिया इंद्रिया नृत्ति ब्रिति ग्रहणम वृत्ति आलोचन दर्शन इंद्रियों के द्वारा विषय का संबंध तो ज्ञान होता है विषयाकार परिणत रीति यावत विषयाकार परिणाम होता है ये तो आहु सामान्य मात्र गोचर इंद्रिय वृत्ति कोई कहते इंद्रिय का जो ज्ञान होता है इंद्रिय का परिणाम सामान्य मात्र को विषय करेगा तान प्रत्याहन का निराकरण ग्रहण करते ही बात नहीं सामान्य विशेष सब ग्रहण करता है इंद्र के द्वारा सामान्य ज्ञान तो होता है विषय विशेष का भी ग्रहण होता है तान प्रत्यह न सामान्य तो मात्र ग्रहण आकार नहीं विशेष को ग्रहण नहीं करेगा तो अनुव्य ज्ञान कैसे होगा गृहते ग्रहणम सामान्य मात्र गोचरम ग्रहणम गृहते थे ग्रहण करेंगे तो विषय हो जाएगा ग्रहण सामान्य मात्र गोचरम ग्रहणम न गृहते ग्रहण पाटे न चाहिए गृहते थे ग्रहणम आगे न लेखना है न सामान्य मात्र गोचरम ग्रहणम ये पहला अभी आया था सामान्य मात्र को विषय करता है इसे भी नहीं सामान्य विषय शुभ विषय होता है ज्ञान बाह्य इंद्रिय तंत्र ही मनो बाह्य प्रवर्त मनो बाह्य में जाता है इंद्रिय के द्वारा बाह्य इंद्रिय के अधीन हो जाता है स्वयं बाहर प्रवृत्त नहीं होता इंद्रिय के बिना अन्यथा अंध बधिरा आदि अभाव प्रसंगात यदि इंद्रिय के बिना ही मन बाहर प्रवृत्त हो जाए तो कोई अंध बधिरा आदि नहीं होगा चक्षु नष्ट होने पर भी मन चल जाएगा बधिरा नष्ट श्रवण इंद्रिया नष्ट होने पर ही मन बाहर जा कर के शब्द ग्रहण कर ले मन में तो सामर्थ्य है। किंतु इंद्रिय के द्वारा प्रवृत्त होने से चक्षुरंद्रिया नष्ट होने पर चक्षुर्रिय के विषय में मन का संबंध नहीं होगा तो अंध हो जाएगा तदिह यदि न विषय विशेष विषय इंद्रियम इंद्रिय यदि विशेष को विषय नहीं करे तेन असो अनालोचित विशेष इति कथम मनसानुवसत यदि इंद्रिय के द्वारा विशेष का ग्रहण नहीं हो तेन असो अनालोचित विशेष विशेष आलोचित दृष्ट नहीं व ज्ञात नहीं हुआ यदि विशेष का ज्ञान नहीं हुआ तो फिर मनुष्य अनुव्यवसाय कैसे होगा जिसको देखते हैं घाटों को देखते है तो अनुव्यवसायमी सुगंध ग्रहण करने पर अनु जिग्रामी सुगंध ग्रहण करता हूँ ऐसे अनुव्यवसाय होता है और विशेष का, का ज्ञान नहीं होगा तो अनुव्यवसाय कैसे होगा इसलिए मानना पड़ेगा जो ज्ञान सामान्य विशेष सब को विषय करता है तस्मा सामान्य विशेष विषय सा इंद्रियालोचनम इंद्रिय का जो ज्ञान होता है परिणाम सामान्य विशेष सबको विषय करेगा तदेत ग्रहणम इंद्रिया प्रथम रूपम इंद्र का प्रथम रूप होगा ग्रहणम द्वितीय रूपम है स्वरूपम पुनः ग्रहण स्वरूप दिया ये ग्रहण या इंद्रिय का रूप दूसरा स्वरूप स्वरूप स्वरूपम पुनः भाष्य में स्वरूपम पुनः प्रकाशात्मन बुद्धिसत्म विशेषावयेदूहोद्रव्य द्रव्य हे समूह सरूपन्न प्रकाशात्मन बुद्धिसत्स बुद्धिस्त बुद्धिपे परिणत होता है सत्गुण वह प्रकाशात्मक साम विशेष अयुतगत समूह वह सामान्य विशेष रूप भी, भी और उसका अवयव अंतराल व्यवधान रहित यूत पृथक पृथ नहीं मिले हुए अयुत सिद्ध अवय भेद सानुगत सम होता है द्रव्यम इंद्रियम ये स्वरूप है टीका में अहंकार ही सत्वभोगे न आत्मीयन इंद्रिया अजीजनत अहंकारी सत्वभागे सत्भागे आत्मीन इंद्रिया इंद्रिय की उत्पत्ति अहंकार से तर है इंद्रिय भी अहंकार सत्वभागन सत्भाग से अपने इंद्रिय को अजीज उत्पन्न किया अतो यत तत्र अत नियत रूपादि विषय विशेषह तदुभये प्रकाशात्मक जो कर्ण तो सामान्य सब इंद्र में कर्णत्व है और नियत रूपादि विषयत्व चक्ष इंद्र रूप विषयक श्रवण इंद्रिय शब्द विषयक अलग अलग होता है ये विशेष हुआ प्रकाश आत्मा को दोनों कर्ण तो सामान्य हो और रूपादि विषयकत्व तो हो दोनों प्रकाश है तेसाम तृतीय ये प्रकाश रूप हुआ तमाम तृतीय रूप मागे तृतीय रूप द्वितीय हो गया ग्रहण के बाद स्वूप तृतीय होता है अस्मता अस्मिता ऊपतालक्षण अहंकार तृतीय अस्मतालक्षण अहंकार जो ग्राह्य शिकार सा। सामान्य तम्रिया विशेषा सामस्व सामान्य साम होगी अहंकार विशेष इंद्रिय टीका में अहंकार ही इंद्रिया कारण इंद्रियों का कारण अहंकार इति यत्र ये तत्र तेन भवितव्यं कारण घट है तो मिट्टी है अहंकार हुआ होगा उसका कारण उपादान है तेन तत्र तेन भवितम तेन अहंकार न भवित अहंकार होना चाहिए यदि सर्वेन्द्रिय साधारणिया अहंकार सब का साधारण हो गया ये सामान्य हो गया इंद्रिया सामान्य होगा और विशेष इंद्रिया अलग अलग है चतुर्थप अस्मिता के बाद अन्वय चतुर्थ रूप में चतुर्थ व्यवसायत्मक प्रकाश क्रियास्थितिशिला गुण ये अन्वय सम्बन्धगुण पहले भी कहा था गुण है व्यवसायत्मक निश्चयात्मक प्रकाश क्रियास्थितशिला गुण सत्व तमगुणात्मक है प्रकाश स्वभाव सत्वगुण क्रियाशील है रजगुण स्थितिशील है तमगुण <imitra> ये साम इंद्रियाणी शाहंकारी परिणाम गुणों का है परिणाम इंद्रिय है अहंकार के साथ क्योंकि इंद्रिय रहे तो कारण अहंकार अवश्य रहेगा इसलिए साहंकारानी सहंकाराणी इंद्रियाणी परिणाम गुणों का परिणाम है इंद्रिय अहंकार के साथ चतुर्थ होने के बाद पंचम टीका में गुणा नाम ही द्वै रूपय गुण दो प्रकार है व्यवसायत्मकत्व व्यवसाय त्मक व्यवसाय तो निश्चय व्यवसाय निश्चय का विषय त्यवसयात्मकता ग्राह्यता आस्था पंचतन मत्री भूतभौति से थां, थां भुत भुत निर्मी व्यवसाय व्यवसाय का विषय विषय ग्राह्यता आस्था होता है व्यवसाय उसको लेकर के पांच तन्मात्र भूतभौतिक को निर्माण करता है गुण से निर्माण होता है और व्यवसायत्मक हो गया ज्ञान तो ग्रहण रूपम आस्थाया ग्रहण रूप को लेकर के साहंकाराणी इंद्रिया साहंकार इंद्रियो को बनाता है गुण से बनता है अहंकार के साथ इंद्रिय शेषम सुगमम भाष्य में पंचम रूपम गुणेशु यद अनुगतम पुरुषार्थवत्व गुण में अगत पुरुष का अर्थवत्व भोग अपचसुते यथा क्रम संयम क्रम के अनुसार इंद्रिय के पांच रूप में संयम करता है योगी तथा जयम जय पंचरूपजयात पंच रूप जयाद इंद्रिय जय प्रादुर्भवती योगि ऐसे ये यो इंद्रिय का जो रूप अलग अलग हुआ एक ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व ये संयम एक एक में करके पाँच रूप का जो जय कर लेगा इंद्र जय हो जाएगा योगी प्रादुर्भवती पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण मुदच्य